माया का स्वरूप और शास्त्र की विलक्षणता गोस्वामी जी एक बात और कहते हैं जड़ चेतन नहीं, ग्रंथि पड़ी गई मानस यही है जड़ चेतन की ग्रंथि आप शरीर नहीं हो सकते शरीर जड़ है आप चेतन हैं। पर आज ग्रंथि पड़ गई मैं कहते ही शरीर ही याद आता है मैं का अर्थ जड़ शरीर नहीं हो सकता मैं का अर्थ चेतन ही होगा मैं का अर्थ जानने वाला ही होगा पर ग्रंथि क्या है कि मैं कहा नहीं कि पहले शरीर की ही आता है यही ग्रंथी है हमारी समझ में गड़बड़ी है समझ हमारी गलत हो गई और इसी का नाम माया है देखिये भाष्यकार भगवान कहते हैं अनात्मनि शरीरा आत्मबुद्धि ही तू या भवि सा मायाम माया कहीं आकाश में नहीं रहती सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर ये दोनों आत्मा हो नहीं सकते पर इनमें जो आत्मबुद्धि हो गई है इसी का नाम माया है और इसी ने जगत की रचना की है इस माया ने आपका जगत बनाया है जो जगत आप नहीं छोड़ पा रहे हैं यदि इस स्थूल शरीर के साथ मैं का नित्य संबंध होता तो स्वप्न में भी दूसरे शरीर में मैं कैसे चला जाता इसका मतलब इस शरीर के साथ आपके मैं का कोई संबंध नहीं यदि होता तो सपने में दूसरे शरीर के साथ कल्पित शरीर में मैं नहीं जा सकता था पूर्व जन्म में दूसरे शरीर के साथ कैसे था यह और यदि उसके साथ नित्य संबंध होता तो इस शरीर के साथ कैसे आ गया आपके मैं के साथ इस शरीर का कोई संबंध नहीं है नाटककार के वास्तविक स्वरूप का उसके पार्ट के साथ कोई संबंध नहीं है उतनी देर के लिए पार्ट है ऐसे इतनी देर के लिए आपका शरीर है और रोज का अनुभव आपका है कि स्वप्न काल में एक कल्पित शरीर में आपका मैं चला जाता है इसको छोड़ देता है वहाँ चला जाता है तो इसके साथ कहाँ नित्य संबंध रहा मैं का शरीर हो ही नहीं सकता फिर भी मैं के साथ जो जुड़ गया यही ग्रंथि है इसी को गोस्वामी जी कहते हैं जड़ चेतन ही ग्रंथि व परी गई ग्रंथि कोई रस्सी की नहीं यही ग्रंथी है मैं कहते ही छठ शरीर में आत्म बुद्धि आ जाती है यही ग्रंथी हैं कहते हैं जद पिमरिसा ग्रंथि नहीं पढ़ी कभी कभी ग्रंथि पढ़ती नहीं पर मन में बैठ जाए तो क्या करेंगे आप भूत है नहीं चुड़ैल है कि नहीं पता नहीं पर आपके मन में बैठ गया कि हमको भूत लग गया तब क्या करोगे फिर समझाने से नहीं जाता वह हमारे एक प्रेमी हैं वे कहते हैं एक बार अपने मामा के यहाँ गए मामा चुड़ैल भूत प्रेत उतारते थे एक बाई को दो लोग पकड़ के लाए वह उछल रही थी दो व्यक्तियों ने पकड़ कर बैठाया वही मुश्किल से बड़ी मुश्किल से उन्होंने पूछा क्या बात है कहा एक साल से इसको तकलीफ थी इधर एक सप्ताह से तकलीफ बढ़ गई है कहा अच्छा देखें गए पीली सरसों ले आए इधर फेंका उधर फेंका कहा ओह बहुत मुश्किल काम है अब तो यह जी नहीं सकती पूछा क्या हो गया कहा एक साल पहले एक चुड़ैल इसके शरीर में घुसी थी सात दिन पहले दूसरी घुस गई अब दोनों की लड़ाई हो रही है अब दो चुड़ैल जिस शरीर में लड़े वह जिएगा या तो मर जाएगी लोगों ने कहा क्या करें कहा अच्छा कोई बात नहीं अब तो यहाँ ले आए तुम हम देखते हैं वे लांग ले आए इधर फेंका उधर फेंका फिर मिर्ची की धुनी ले आकर उसके नाक में लगाया उसने कहा छोड़ दिया छोड़ दिया उन्होंने कहा नहीं नहीं कैसे माने छोड़ दिया प्रतिज्ञा करो तुम नहीं तो हम एक लाख वर्ष के लिए जमीन में गाड़ देंगे अब जब इतना मिर्चा धुआं उसकी नाक में घुसा तो बहुत छटपटाई कहा छोड़ दिया छोड़ दिया प्रतिज्ञा करते हूँ छोड़ दिया कहा इसको ले जाओ जरा भी गड़बड़ी हो तुरंत ले आना कहते थे जब वह चली गई तो हमने मामा से पूछा मामा तुमको कैसे पता लगता है कि इसके अंदर चुड़ैल है कहा चुड़ैल उड़ैैल उसको कहाँ लगी थी उसको कुछ नहीं हुआ था तो इतना आडंबर क्यों किया कहा आडंबर नहीं करता तो निकलती कैसे घुसी नहीं हुई थी चुड़ैल नहीं लगी थी पर उसके मन में घुस गई थी मैं कहता तुमको कुछ नहीं हुआ तो उसकी चुड़ैल निकल नहीं सकती थी इसीलिए इतना आडंबर किया जब मैंने कहा एक वर्ष पहले एक चुड़ैल थी और सात दिन पहले दूसरी आ गई तो उसको पक्का हो गया क्योंकि एक वर्ष से उसको तकलीफ थी सात दिन से ज़्यादा तकलीफ थी वह समझ गई कि मेरी बात ठीक समझता है उसके मन को हमने पकड़ लिया फिर ये आडम्बर किया तो निकल गई चुड़ैल लगी नहीं पर निकालने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ा शास्त्र के सामने भी यही समस्या है आपके अंदर संसार कोई घुसा नहीं पर बिना घुसे ही पकड़ लिया आप क्या कर सकते हैं आपके अंदर संसार कुछ नहीं है पर बिना घुसे पकड़ लिया अब पकड़ लिया तो शास्त्र को हजार उपाय बताने पड़ते हैं यह करो वह करो बिना इसके निकलता नहीं शास्त्र भी क्या करे इसलिए शास्त्र को भी परेशान हो जाना पड़ता है गोस्वामी जी ने कहा कि छूट ही कठिनाई मैं तुम तो मृषा पर छूटना कठिन हो रहा है दिन रात लगे हैं पर छूट नहीं रही है गोस्वामी जी से कहा कि छूटना क्यों कठिन हो रहा है आखिर वेद को भगवान ने क्यों प्रकट किया वेद के जो एक लाख मंत्र हैं वे इसको तीनों प्रकार की मृत्यु से ऊपर उठाने के लिए ही तो है फिर भी इसकी समस्या क्यों नहीं दूर होगी समस्या तो दूर होनी ही चाहिए कहा श्रुति पुराण बहु कहे उपाय पर छूट न अधिक अधिक अरुझाई मालस। श्रुति ने भी बहुत उपाय बताए गए हैं श्रुति में भी उपाय बताए गए हैं स्मृति में भी उपाय बताए गए हैं पुराण में उपाय बताए गए हैं पर यह ग्रंथ छूटती नहीं और भी उलझ जाती है कभी कभी किसी धाके में ग्रंथि हो उसको छुड़ाने का आप प्रयास करते हैं पर और उलझ जाती है पहले कम उलझी थी अब ज़्यादा उलझ जाती है साधन जितने भी हैं उस साधन को आप पकड़ेंगे एक साधन का अभिमान आपके अंदर होगा आप अपने को साधन करने वाला समझेंगे एक अहमता की जगह दूसरी अहमता उत्पन्न हो जाएगी सीमित अहमता एक की जगह दूसरी उत्पन्न हो जाएगी आप गृहस्थ हैं आप सन्यासी हो जाएंगे तो गृहस्थ की अहमता टूट जाएगी सन्यासी की अहमता हो जाएगी और भी आपके अंदर स्वाभिमान बढ़ जाएगा आप कहेंगे यह गृहस्थ होकर मुझे प्रणाम नहीं किया अधिक उलझन हो गई पहले कम उलझन थी कम से कम नम्रता तो थी अब साधु बन गया अभिमान धारण कर लिया नम्रता भी चली गई जब नम्रता चली गई तो और उलझन आ गई शास्त्र बहुत ही विलक्षण है शास्त्र को परंपरा के बिना कोई समझ ही नहीं सकता शास्त्र कहता है साधु को असंग रहो यह तो साधु को कहता है और गृहस्थ को कहता है साधु का संघ करो साधु से कहता है किसी से पूजा मत कराओ इससे अभिमान बढ़ेगा और गृहस्थ से कहता है कि साधु की पूजा करो तस्मात् आत्मज्ञम हर्चे भूत कामह मुंडक उप्नि से तुमको ऐश्वर्य भी चाहिए तो भी साधु की पूजा करो अब ये दोनों बात कैसे बने पर शास्त्र बहुत विचार करके कहता है साधु यदि गृहस्थ का संग करेगा तो अपनी भूमिका से नीचे आएगा संग है मन का संबंध और गृहस्थ यदि साधु का संग करेगा तो साधु का चिंतन उसके मन में होगा तो उसके मन में पवित्रता आएगी उसका मन ऊपर उठेगा साधु गृहस्थ का संग करेगा तो अपनी भूमिका से नीचे आएगा और गृहस्थ साधु का संग करेगा तो वह अपनी भूमिका से ऊपर जाएगा साधु पूजा कराना चाहेगा तो वह फंसेगा लेकिन गृहस्थ साधु की पूजा करे तो साधु की जो तपस्या है उसके बल से उसकी समस्या दूर होगी शास्त्र की इन बातों को समझना पड़ता है कि यह शास्त्र क्यों कहता है इसको शास्त्र कहता है असंग रहो उसको कहता है साधु का संग करो इसको कहता है पूजा मत कराना कभी निषेध है और गृहस्थ को कहता है कि तुम साधु की पूजा करो भले धन चाहिए फिर भी पूजा करो विद्या चाहिए तो भी पूजा करो मोक्ष चाहिए तो भी पूजा करो इस प्रकार शास्त्र की बात को ठीक से समझना पड़ता है यह बात परंपरा से ही समझी जा सकती है बुद्धि से कैसे कोई समझेगा और कहेगा कि शास्त्र में तो उल्टी बात लिखी है भगवान एक जगह गीता में कहते हैं मस्सानी सर्वभूतानी दूसरी जगह कहते हैं नतम स्थान तो कोई भांग खाकर थोड़े ही कहते हैं बात है कोई रहस्य है ये दो विरोधी बातें यदि आपको एक साथ समझ में नहीं आएगी तो आप वेदांत कभी समझ नहीं पाएंगे सारा चित्र दर्पण में दिख रहा है सारा प्रतिबिंब दर्पण में दिख रहा है और दर्पण कहता है मेरे में कोई प्रतिबिंब नहीं है आज तक कभी भी किसी प्रतिबिंब का संबंध ही मुझसे नहीं बना दोनों बातें एक साथ समझनी पड़ेगी गोस्वामी जी ने कहा श्रुति पुराण ने उपाय तो बहुत बताया पर सबसे बड़ी समस्या है कि छूटी न अधिक अधिक अरुझाई ग्रंथ छूटनी चाहिए छूटती नहीं सीमित अहंकार व्यापक अहंकार हो जाता है अहंकार बढ़ता जाता है अहंकार का स्वरूप बदलता जाता है पर अहंकार टूटता नहीं है और कुछ नहीं तो ज्ञान का ही अहंकार हो जाता है मैं योगी हूँ यही अहंकार हो जाता है सुख संगेन बस ज्ञान संगेन चाण ग्रंथि तो बांधेगी सोने की हो चाहे लोहे की हो यह एक बहुत भली विरक्षणता है इसलिए यदि आप अपने कर्म को उपासना को जीवन को शास्त्र दृष्टि से नहीं मोड़ेंगे तो जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा हमको अपनी दृष्टि नहीं बिगाड़नी चाहिए साधु कहीं प्रवचन करने जाता है उसकी यही दृष्टि रहनी चाहिए कि भगवान की चर्चा सबको सुनाऊंगा और स्वयं उसकी चर्चा से मैं मग्न रहूँगा इसके अतिरिक्त कोई भी उद्देश्य लेकर गया तो बंध गया दृष्टि गलत हो गई पैसे की दृष्टि हो जाए सम्मान की दृष्टि हो जाए बंधन आए बिना रहेगा नहीं चाहे कोई कितना भी ज्ञान की बात बोले शास्त्र हमेशा दृष्टि देता है आप झाड़ू लगाकर भी भगवान का भजन कर सकते हैं यदि आपकी दृष्टि केंद्रित हो जाए कि यह अगर भगवान का है भगवान ने यह पाठ दिया है मैं भगवान के घर झाड़ू लगाता हूँ तो आपका झाड़ू लगाना भजन बनेगा आप माला लेकर के बैठे हैं पर आपकी दृष्टि में दूसरी बात है कि लोग समझे यह भजन करता है तो आपका मन लगने पर भी आपका भजन होने पर भी कमजोर होगा इसलिए शास्त्र हमेशा कहता है कि तुम कोई भी काम करो दृष्टि गलत ना हो दृष्टि बिगाड़ोगे तो जीवन बिगड़ेगा जगत का रस तुम लोगे तो तत्व से बहिरमुख हो ही इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं इसलिए कहा सुत पुराण बहु कहे उपाय उपाय तो बहुत कहा हम उपाय भी करते हैं पर उपाय से भी उलझ जाते हैं क्योंकि उससे अपने को अभिमान होता है और दूसरे से ऊपर हम अपने को समझते हैं एक गुण से दूसरे गुण में आप भले ही जाते हैं पर ग्रंथि छूटती नहीं यह एक जटिलता है किसी ने कहा क्या बात है कहा कि समस्या एक दूसरी है जीव हृदयतम मोह विषेखी छूट की ग्रंथि पर ही नहीं देखी मानस हमेशा अभिमान में अपनी गलती दिखाई नहीं देती और दूसरे की जो गलती नहीं है वह भी दिखाई देती है अभिमान का स्वभाव यही है अपैया जी दीक्षित कहते हैं नृतिज्ञा नृतिज्ञा शास्त्रा अपि भवंति वेदज्ञा ब्रह्मज्ञा अपनी सुलभा स्वाज्ञान ज्ञानिनो विरला को बताने वाले जगत में मिल जाएंगे आपको बड़े नीति शास्त्र के विशारद वे आपको ऐसी नीति बताएंगे कि आप उलझनों से ऊपर उठ जाएंगे आपके भाग्य को बताने वाले ज्योतिषी भी आपको मिल सकते हैं जो आपके भाग्य का कथन कर सकते हैं शास्त्र के मर्म को बताने वाले भी लोग मिल जाएंगे कर्मकांड को बताने वाले भी लोग मिल जाएंगे वेद का प्रतिपादन करने वाले भी लोग मिल जाएंगे ब्रह्म की चर्चा करने वाले भी लोग मिल जाएंगे पर अपने अज्ञान को जो जान ले, ऐसा व्यक्ति खोजने से आपको बहुत कम मिलेगा अपनी गलती समझ में आ जाए हम कहाँ गलती कर रहे हैं हमारे साधन में कहाँ त्रुटि हो रही है चले थे तत्व ज्ञान के लिए और रस लेने लगे जगत में आप लोग बार बार उपनिषद सुनते हैं वाक ने उद्गान अभी के लिए किया था सभी के लिए किया था प्रवचन सभी के लिए हो रहा था इसमें सभी का हित है प्रवक्ता अपनी प्रवचन कुशलता को लेकर के, के हमारा प्रवचन बहुत अच्छा हो रहा है लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं इसमें रस लेने लगेगा तो आसुर संबंध आ जाएगा आसंग आ जाएगा आसंग पकड़ लेगा वाणी में और क्या आसंग आया यही आया कि इसमें जो कुशलता थी उद्गान करने की उसका संबंध स्वयं से किया उसका संबंध व्यापक नहीं कर सका इसलिए आसुर पाप से अभित हो जाने के कारण आज वाणी से झूठादि भी बोला जा रहा है नहीं तो वाणी क्यों झूठा बोलती यह आसंग दोष बहुत बड़ा दोष है जगत से जहां आसंग आया जहां व्यापकता छुट करके सीमित अहमता के संबंध हुआ वहीं जीवन में प्रतिबंध आए बिना रहता ही नहीं इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं श्रुति पुराण बहु कहे उपायी छूट न अधिक अधिक अरुझाई जटिलता है भगवान को समझने में भगवान की उपासना में गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुपति भक्ति करत कठिनाई से राम की भक्ति करने में बड़ी कठिनता है क्या कठिनता है कहा अरे इसमें तो ऐसा होना पड़ता है सकल दृश्य जो उदर मेल निद्रा तज शोभे जोगी सोई हरि पद अनुभव परम सुख अतिशय द्वैत योगी देश कालतः नाही तुलसीदास यह दशाहीन संशय निर्मूल न जाही आपको मैं कहूं कि यह फल है खा लीजिए तो आप खा सकते हैं पर आपको कहूं कि सारे विश्व, विश्व को खा लीजिए तो नहीं खा सकते मैं तो एक पाव चावल नहीं खा सकता हूं। विश्व को कैसे खाऊंगा पर वेदांत कहता है कि तुम सारे विश्व को खा सकते हो कैसे खा सकते हो सुरेश्वराचार्य सुरेश्वराचार्य भगवान कहते हैं भुक्तम यथान्नम कुक्षस्थम आत्मत्वन मन्यते पूर्णा हंताकम विश्वम जोगी स्वरस्त आदमी ने इस शरीर में अहमता को केंद्रित करके देखा है तो अन्न बाहर मालूम होता है जब उसको खा लेते हैं तब वह आपका आत्मा बन जाता है जो बाहर दिख रहा है वह आत्मा बन जाता है जरा इस शरीर से इस कार्य कारण का संघात से अपनी अहमता को आप तोड़ दीजिए आप व्यापक हो जाएंगे घटाकाश अपनी परिचिनता घटाभाव को छोड़ दे तो उसकी आकाश रूपता में कोई अंतर नहीं पड़ेगा आपकी अहमता व्यापक हो गई हम कहते हैं वह भी छोड़िए यह अहमता इसके साथ कल्पित है कि नहीं इस स्थूल शरीर के साथ आपकी अहमता सच्ची नहीं है स्वप्न में आपकी अहमता दूसरे शरीर के साथ चली जाती है पिछले जन्म में दूसरे शरीर के साथ गई थी कभी हाथी बने होंगे तो हाथी शरीर के साथ गई थी आप अपनी अहमता को आकाश में केंद्रित कर दीजिए सारा विश्व अंदर हो गया जब मानना ही है तो जरा फैल करके मानो छोटा संकुचित क्यों बनते हो अपनी अहमता को आप आकाश के साथ जोड़ दो आप आकाश हो गए सारा विश्व आपके उदर में हो गया आप विश्व को खा सकते हैं आप यहां से अहमता तोड़ करके देखिये आप विश्व को खा सकते हैं विश्व आपके उदर में होगा यही बलिविलता है